चिंतन अस्पृश्यता का रोग स्वामी आत्मनंद भारत में सबसे बड़ा सामाजिक अपराध यदि कोई है तो वह है छुआछूत यह कब से और कैसे शुरू हुई यह पता लगाना कठिन है पर लगता है कई शताब्दियों से छुआछूत की यह भावना हमारी समाज देह में घुसी हुई है और हमें सतत खोखला बनाने की दिशा में कार्यशील है हमारे यहाँ बड़े बड़े चिंतक और मनुष्य हुए जिन्होंने हमारी इस बुराई को दूर करने का आजीवन प्रयत्न किया पर यह हमारा दुर्भाग्य है कि अब भी यह बुराई दूर नहीं हुई इसका कारण यह लगता है कि भले ही कतिपय उच्चाशय महात्माओं ने इस सामाजिक कोढ़ को नष्ट करने का बीड़ा उठाया पर हम संगठित रूप से इसके उन्मूलन की दिशा में प्रवृत्त न हो सके स्वामी विवेकानंद ने इस छुआत को मानसिक रोग की संज्ञा दी है यह विडंबना है कि एक ओर से तो हम ईश्वर के सर्वव्यापित्व के गीत गाते हैं यह कहते हैं कि वह आत्मतत्व सबके भीतर विद्यमान है और दूसरी ओर हम जन्म के आधार पर जाति पाति का भेद करते हुए विशेषाधिकार की अपेक्षा रखते हैं छुआछूत की भावना के पीछे विशेषाधिकार का भाव छिपा रहता है अतएव विशेषाधिकार की भावना को समूल नष्ट करना होगा यह दलील दी जाती है कि छुआछूत और भेदभाव तो उन जातियों में भी विद्यमान है जिनको भारत में निम्न माना जाता रहा है इसका उत्तर यह है कि उस निम्न माने जाने वाली जातियों को तथा कथित उच्च जातियों की देन है ऊपर के लोग जैसा करते हैं नीचे के लोग भी उसका अनुकरण करते हैं गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं यद्यदा चरति श्रेष्ठ तत्देवे तरो जना सत् प्रमाण कुरुते लोकस्तदनुवर्तते अर्थात जन जैसा आचरण करते हैं अन्य जन भी वैसा ही करते हैं वे जो प्रमाण कर जाते हैं लोग भी उसी का अनुवर्तन करते हैं अतः यदि नीची मानी जाने वाली जातियों के परस्पर के लिए छुआछूत का भाव है तो उसका दोष ऊँची मानी जाने वाली जातियों को ही है छुआछूत का यह जहर तथा कथित उच्च वर्ण के लोगों के द्वारा ही समाज देह में फैलाया गया है कहावत है कि नाग के काटे का विष तभी दूर हो सकता है जब वही नाग उस काटी हुई जगह में मुँह रखकर अपने दिए विष को चूस ले अतः यह उच्च वर्ण का कर्तव्य है कि अपने छुआछूत के दिए हुए विष को वे स्वयं चूसे और समाज देह को स्वस्थता प्रदान करे हमने अपने संविधान में छुआछूत को कानूनी अपराध माना है पर मात्र कानून के बल पर किसी अपराध या अशुभ को दूर नहीं किया जा सकता जब तक हमारा हृदय अपराध को अपराध मानने के लिए तैयार नहीं है तब तक अपराध को नष्ट नहीं किया जा सकता यदि हम बुद्धजीवी हैं तो हमें स्वीकार करना होगा कि जन्म के आधार पर मनुष्य मनुष्य में अंतर करना बुद्धि की तो है यदि हम आध्यात्मवादी हैं तो मनुष्य मनुष्य में भेद करना अध्यात्म के ही सिद्धांतों को झुठलाना है यदि हम ईश्वर को मानते हैं और यह भी स्वीकार करते हैं कि वह न्यायी है तो मानव मानव में जन्म के आधार पर भेद करना ईश्वर को अन्यायी सिद्ध करेगा वास्तव में मनुष्य जन्म के आधार पर बड़ा या छोटा नहीं होता वह तो अपने स्वभाव अपने गुणों और कर्मों के आधार पर ही पर ही उच्चता या लघुता प्राप्त करता है यदि भेद का आधार जन्म को माना जाए तो विशेषाधिकार का भाव पैदा होता है जो हमारे पतन का कारण रहा है भेद का आधार तो वस्तुतः हमारा गुण और कर्म है इसे समझ लेने पर पुरुषार्थ की भावना विकसित होगी और विशेषाधिकार का भाव खंडित होगा स्वामी विवेकानंद छुआछूत को एक भयानक खाई के रूप में देखते हैं जिसमें भारतीय समाज गिर पड़ा है वे हमें बचाने के लिए हमारा आह्वान करते हुए कहते हैं तुम अपना जीवन मत छुवाद के इस घोर अधर्म में मत खो बैठना आत्मवत सर्वभूतेसु अर्थात सभी प्राणियों को स्वयं अपनी आत्मा के समान देखो क्या यह उपदेश केवल पुस्तकों के भीतर ही रह जाएगा जो भूखे के मुंह में एक टुकड़ा रोटी नहीं दे सकते वे मुक्ति कैसे देंगे जो दूसरों के केवल श्वास से ही अपवित्र हो जाते हैं वे दूसरों को पवित्र कैसे बनाएंगे मच्छुववाद एक प्रकार का मानसिक रोग है सावधान विकास ही जीवन है और संकीर्णता ही मृत्यु प्रेम ही विकास है और स्वार्थपरता ही संकीर्णता अतः प्रेम ही जीवन का एकमात्र नियम है और वह प्रेम ही छुआछूत के सामाजिक कोढ़ से हमारी रक्षा कर सकता है